गीता का उपहार गीता ने अपनी लकड़ी की गुड़िया के चिकने चेहरे को छुआ वो एक विशेष गुड़िया थी एक गुड़िया के अंदर दूसरी फिर तीसरी इस तरह से उसमें सात गुड़ियाँ थी नानी उस गुड़िया को भारत से लाई थी यह नानी की पहली यात्रा थी गीता मम्मी और पापा तीन साल पहले इस नए देश में आए थे गीता ने अपनी गुड़िया को वापस एक साथ जोड़ा और फिर पतझड़ के चमकते हुए रंगों को देख मुस्कुराई देखो नानी यहाँ के पेड़ भी आपकी यात्रा का जश्न मना रहे हैं क्या आप खुश नहीं हैं कि आप यहाँ आई क्या आपको यह जगह पसंद नहीं है नानी ने हंसते हुए कहा मुझे यह जगह बहुत पसंद आई और तुमने मुझे यहाँ पूरी तरह व्यस्त रखा उन दोनों ने मिलकर गीता की बनाई योजना पर अमल किया वो सुबह सुबह नहर के किनारे घूमने जाते वे गीता की सबसे प्रिय दोस्त एमी के परिवार के साथ कैंपिंग पर गए जहाँ नानी ने शानदार आम की आइसक्रीम बनाई मम्मी ने अपनी किताब नीचे रखते हुए कहा और उसने आपको स्केटिंग कराने का पक्का इरादा बनाया है गीता ने अपनी बाहर नानी के गले में डाल दी आइस स्केटिंग बहुत मजेदार होती है आपको उसमें बड़ा मजा आएगा अरे नहीं नानी हंसी क्या ये पर्याप्त नहीं है कि मैं कैंपिंग के लिए गई मैं डरते डरते उस डोंगी में बैठी मुझे लगा कि तुम तो मुझे डूबोने की कोशिश कर रही थी मम्मी और गीता जोरों से हंसते हुए बाहर निकली पापा क्या आपको हमारे कैंपिंग ट्रिप की फोटो मिली वो जिसमें नानी डोंगी में बैठी थी पापा खिड़की के पास खड़े थे वो एक पत्र पढ़ रहे थे पापा गीता ने उनकी आस्तीन खींचते हुए कहा फोटो पापा ने देखा माफ करना गीता मैं उन्हें लाना भूल गया मम्मी को पापा पर गुस्सा आया आपको क्या हो गया आप उसी पत्र को बार बार पढ़ रहे हैं आपने हमारा कहा एक शब्द भी नहीं सुना गीता ने पापा को करीब से देखा उन्हें क्या हो गया था पापा ने उस चिट्ठी को मोड़ा और फिर वो बैठ गए असल में मुझे आप लोगों को एक खबर बतानी है मुझे पता था गीता ने कहा पापा ने नानक की तरफ देखा फिर अपना गला साफ किया मुझे एक नौकरी का ऑफर मिला है मैं उस नई शाखा का हेड बनूंगा उन्होंने मम्मी और गीता की ओर रुख किया लेकिन हमें इस शहर को छोड़ना होगा तबादला कहा मम्मी ने तेज आवाज में पूछा हमें भारत वापस जाना होगा पापा ने चुपचाप कहा भारत वापस नानी के पास वापस गीता का दिल खुशी से उछलने लगा फिर धीरे धीरे उसे पूरी बात समझ आई यहाँ छोड़कर एमी को छोड़कर इस घर और दोस्तों को छोड़कर ऐसा लगा जैसे उसने दूर से नानी को यह कहते हुए सुना मैं बहुत खुश हूँ फिर रुकी फिर एक लंबा सन्नाटा छाया रहा क्या तुम वो ऑफर स्वीकार करोगे नानी जी ने मुस्कुराते हुए पूछा गीता ने मम्मी के पीले चेहरे की ओर देखा पापा की आंखें नीचे झुकी थी पापा ने धीरे से कहा यह कुछ ऐसा मामला है जिसे हम सभी मिलकर तय करेंगे हम तीन साल से यहाँ हैं और अब हमारी जड़ें यहां जमने लगी हैं गीता ने नानी के चेहरे पर एक नजर डाली वो अभी भी मुस्कुरा रही थी बिल्कुल उसी तरह से जब हम लोग भारत छोड़ रहे थे उसके बाद गीता अपने पसंदीदा मेपल के पेड़ के नीचे छिपने से छिपने के स्थान पर भाग गई जब वो पहली बार यहाँ आई थी तो उसे भारत में अपने घर की बहुत याद आती थी रात में कोई उसके दिमाग में घूमता रहता था घर का हर कोना हर विवरण उसे याद आता था लेकिन अब यादव फीकी पड़ चुकी थी उसने भारत के बारे में खोली और उसमें से एक के बारे करके अंत में वो सबसे अंदर वाली गुड़िया पर पहुंची उसे तमाम छड़ याद आने लगे उसका अलग अलग बेसबॉल टीमों में भाग लेना पहाड़ों पर कैंपिंग करना पहला पिज्जा और पड़ोसी मिस्टर फ्लिंस के साथ गुलाब के पौधे लगाना भारत अब उसके जहन में सुदूर रंगों और आवाजों का एक गूंज भर था अब नया देश ही उसका घर था धीरे धीरे गीता ने गुड़ियों को एक साथ वापस रखा वे कितनी खूबसूरती से फिट हुई उसी तरह जैसे उसके जीवन के तमाम हिस्से अब हाँ फिट हो चुके थे हाँ नानी के बिना भी उसका घर यहीं था उसका दिल कुछ खराब हुआ लेकिन अगर मम्मी और पापा ने नौकरी लेने का फैसला किया तो फिर क्या होगा उसके भीतर का डर का, उसके भीतर डर का एक बुलबुला पनप रहा था अगर उन्हें लगा कि वो भी उनके साथ जाना चाहेगी तो क्या होगा गीता अंदर भाग कर गई मम्मी पापा और नानी की आवाजें सूखे पत्तों की तरह उसके चारों ओर घूम रही थी गीता ने पापा के कुछ शब्द पकड़े अच्छी नौकरी घर परिवार ऐसा लगा जैसे वो पुरानी छोड़ने की योजना बना रहे थे मम्मी पापा मैं नहीं जा सकती हूँ मैं नहीं जाऊँगी मेरा घर यहाँ पर है हम यहीं रहेंगे मम्मी ने गीता को अपने गले लगाया सब ठीक है गीता पापा ने धीरे से कहा हम नहीं जा रहे हैं हम नहीं जाएंगे गीता एक गहरी सांस ली गीता ने एक गहरी सांस ली हम यहीं रहेंगे फिर उसने नानी का चेहरा देखा नानी मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ लेकिन उसने गुड़िया को अपने दिल के करीब कसकर पकड़ा सब कुछ यहाँ है सब कुछ आपको छोड़कर मम्मी मुस्कुरा दी मुझे अभी भी भारत अपने परिवार की बहुत याद आती है वहाँ के रंग चमेली की खुशबू सावन भादों के बादलों की भी याद आती है लेकिन हमने यहाँ आने का निर्णय लिया और अब मुझे यहाँ भी बहुत पसंद है पापा ने सिर हिलाया अब हम यहाँ के हैं हमारे साथ रहो नानी गीता ने फुसफुछाया कृपया करके हमने नानी से उसके बारे में पूछा पापा ने उदास होकर कहा नानी ने गीता के बालों को सहलाया मेरा घर भारत में है उन्होंने धीरे से कहा मुझे वहीं अच्छा लगता है बिल्कुल उसी तरह जैसे आपको यहाँ से प्यार है भारत वो जगह है जहाँ मेरे जीवन के तमाम अनुभव और मेरी सारी यादें मौजूद हैं आप लोगों को छोड़कर बाकी सब कुछ आप यहाँ पर नई यादें बना सकती हैं वो मेरे पास पहले से ही है मैं यहाँ की यादें वापस ले जाकर उन्हें भी सजो रखूंगी गीता ने मुस्कुराने की कोशिश की अलविदा कहते समय नानी हमेशा मुस्कुराती थी वो कभी रोती नहीं थी याद रखना मेरा एक हिस्सा हम हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा नानी ने कहा गीता ने सिर हिलाया हाँ नानी अभी तो उसके पास हाँ नानी अभी तो उसके पास थी नानी ने गुलाबों की छटाई में मदद की नानी ने हँसते हुए बेसबॉल का बेसबॉल का बल्ला घुमाते हुए कहा कि उन्हें क्रिकेट ज़्यादा पसंद थी नानी ने गीता और एमी को शानदार साड़ियाँ पहनाई नानी ने तारों के नीचे बच्चों को कहानियाँ सुनाई गीता का एक भाग हमेशा नानी के साथ रहेगा गीता ने अपनी गुड़ियों को एक के बाद एक करके खोला और अंत में वो केंद्र वाली गुड़िया पर पहुंची रोती हुई आंखों से उसने सबसे छोटी गुड़िया नानी जी के हाथ में थमाई बाहर हवा का एक झोंका उसके पेड़ की शाखाओं को हिलाया धूप में हंसते हुए गीता ने कहा देखो मेरे पेड़ अभी भी आपकी यात्रा का जश्न मना रहे हैं नानी ने गीता के गाल को छुआ और कहा और तुम्हारा घर धीरे धीरे गीता मुस्कुराई मेरा घर वो फुसफुस आई